महाभारत शांति पर्व त्रयोविशत्यधिक द्शतमोध्याय इंद्र और बलि का सम्वाद इंद्र के आक्षेप युक्त वचनों का बलि के द्वारा कठोर प्रत्युत्तर युधिष्ठिर वाचम यथा बुद्धिया महिपालो भ्रष्ट से विचरे महिम काल दंड तय ब्रूह पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जो राज लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया हो और काल के दंड से पीस गया हो वह भोपाल किस बुद्धि से इस पृथ्वी पर विचरे या मुझे बताइए भिष्म अदाहासम पुरातन वास्तव बलिर्भिरोचन चिष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में जानकार मनुष्य विरोचन कुमार बलि और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं पितामहगम्य प्रणिपत कृतलि सर्वान् जिस्लि प्रक्ष एक समय इंद्र समस्त असुर पर विजय पाकर पितामह ब्रह्म जी के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने पूछा भगवन् बलि कहाँ रहते हैं ये स्म ददसो न बलि निकिगचावे ब्रह्मण न चक्षुमे बलि ब्रह्म जिनके दान देते समय उसके धन का भंडार कभी खाली नहीं होता था उस राजा बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूँ आप मुझे बलि का पता बताइए वह सरभि चंद्रमा सोग्नि तपति भूतानी जलम चवत तम बलिम नाधिगछा भी ब्रह्मण ना चक्षम बलिम वह वा वायु बनकर चलता वरुण बनकर वर्षा करता सूर्य और चंद्रमा बनकर प्रकाश करता अग्नि बनकर समस्त प्राणियों को ताप देता तथा जल बनकर सबके प्यास बुझाता था उसे राजा बलि को मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ ब्रह्मण आप मुझे बलि का पता बताइए स एवस्त महते स्म विद्योत स वर्षति स्म वर्षाणी यथा कालम अतंद्रिता तम बलिम नाधिगछा भी ब्रह्मण न चक्ष बलि आलस्य छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में, में प्रकाशित होता वही अस्त होता और वही वर्षा करता था ब्रह्मण्ड उस बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूँ आप मुझे राजा बलि का पता बताइए साधु मघवन अनु पृष्ठस्तु नान तमजा तस्त भक्षा मिते भले ब्रह्मा जी ने कहा मघवन यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे भली का पता पूछ रहे हो पूछने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए इसलिए मैं तुमसे भली का पता बता रहा हूँ उष्टेश यदि वागोषु खरे स्वस्व सुवा पुनः वरिष्ठ भविताजनो शून्यगारे सचिपते सचिपते किसी शून्य घर में ऊट गौ घरद अथवा अश्व जाति के पशुओं में जो श्रेष्ठ जीव उपलब्ध हो उसे बलि समझो शक्रवाच यदि स्म बलिना ब्रह्मण शून्यगारेजवान्न हन्याम डबा हन्या तद्रह्म अनुसारिमा इंद्र ने पूछा ब्रह्मण यदि किसी एकांत गृह में राजा बलि से मेरी भेंट हो जाए तो मैं उन्हें मार डालूँ या न मारूँ या मुझे बतावे ब्रह्मवाच मक्र बलिर्वधम न्यायस्तु शक्र दृष्ट तया वा शु काम आम ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम बलि का वध न करना बलि वध के योग्य नहीं है वाच तुम उनसे इच्छानुसार न्यायोचित व्यवहार के विषय में प्रश्न कर सकते हो भी मुक्तो भगवता महेंद्र पृथ्वी तदाम चतारय राव तस्क अ श्रियावृत भीष्मी कहते हैं राजन भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देने पर देवराज इंद्र ऐरावत के पेट पर सवार हो राज लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे तथा तथो दरवे शेण समृतम यथाख्यातम यथाख्यात भगवता कृतालयम तदनंतर उन्होंने भगवान ब्रह्मा के बताये अनुसार एक शून्य घर में निवास करने वाले राजा बलि को देखा जिन्होंने गर्दभ के वेश में अपने आप को छिपा रखा था शक्रवाच खर योनि ते योनि सोच साहो न सोचथी इंद्र बोले दानो तुम गधे की योनि में पढ़कर भूसी खा रहे हो यह नीच योनि तुम्हें प्राप्त हुई है इसके लिए तुम्हें शोक होता है या नहीं अदृष्टि श्रिया पराक्रम आज तुम्हारी ऐसी अवस्था देख रहा हूँ जो पहले कभी नहीं देखी गई थी तुम शत्रुओं के वश में पड़ गए हो राजलक्ष्मी तथा मित्रों से हीन हो गए हो तथा तुम्हारा बल पराक्रम नष्ट हो गया है यम्ञात भी परिवारित लोकान् प्रतापयन सर्वान्स्य स्मान तर्कयन पहले तुम अपने सहस्रो वाहनों और सजाती बंधुओं से घिर सब लोगों को ताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे तन्मुखा से दतिष्ठं तव शास पचा च महि तवैश्वर्य बभूव इदम चेद्यभ्यसनम शोचस्हो न शोच सब दैत्य तुम्हारा मुँह जोते हुए तुम्हारे ही शासन में रहते थे तुम्हारे राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाथ पैदा करती थी परंतु आज तुम्हारे ऊपर यह संकट आ पहुंचा है इसके लिए तुम शोक करते हो या नहीं यदा समुद्र से पूर्वकूले या तीन विभजन विभजित विदासी मन कथम जिस समय तुम समुद्र के पूर्व तट पर विविध भोगों का आस्वादन करते हुए निवास करते थे और अपने भाई बंधुओं को धन बाँटते थे उस समय तुम्हारे मन की अवस्था कैसी रही होगी जहस्रमिता देव योषिता महुर्ष पू गण विहारे दीप्यतः श्याम सर्वा पुष्कर सप्रभा कथमद्य त मन दानवेश्वर तुमने बहुत वर्षों तक डाट लक्ष्मी से सुशोभितो हो बिहार में समय बिताए हैं उस समय सुवर्ण किसी कांति वाली सहस्रो देवंगनाएं जो सबके सब पद्मालाओं से अलंकृत होती थी तुम्हारे सामने नृत्य किया करती थी दानवराज उन दिनों तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी और अब कैसी है छत्रम तबा सुमहत्सो सुमहत्वर्णम रत्नभूषितम नान सत्र गंधर्वाणी शत्र सप्त एक समय था जबकि तुम्हारे ऊपर सोने का बना हुआ रत्नभूषित विशाल छत्र तना रहता था और 6000 गंधर्व सप्त स्वरों में गीत गाते हुए तुम्हारे सम्मुख अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करते थे सुमहान्यजता अयुता गवाम दथ अनम सहस्रे सदासी से दैत्य का मति यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञ मंडप का अत्यंत विशाल मध्यवर्ती स्तंभ पुरा का पूरा सोने का बना होता था जिस समय तुम निरंतर दस दस करोड़ गवों का सहस्रोमार दान किया करते थे दैत्यराज उस समय तुम्हारे मन में कैसे विचार उठते रहे होंगे पर जब तुमने समाक्षेप की विधि से यज्ञ करते हुए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की थी उस समय तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह रहा होगा सम्यक्षेप अर्थात सम्यापात को सम्या एक ऐसे काठ के दंड को कहते हैं जिसका निचला भाग मोटा होता है उसे जब कोई बलवान पुरुष उठाकर जोर से फेंके तब जितनी दूरी पर जाकर वह गिरे उतने भूभाग को एक संज्यापात कहते हैं न भृंगारम न छत्रम व्यजने चम ब्रह्म दत्ताम चे माला न पश्याम्य असुराधिप असुरराज अब तो मैं तुम्हारे पास न तो सोने की झारी न छत्र और न चवर ही देखता हूँ तथा तो ब्रह्मा जी की दी हुई वह दिव्य माला भी तुम्हारे गले में नहीं दिखाई देता है चन ततः प्रहस्य समीत नि भाव गंभीर अथा प्रभ भी कहते हैं युधिठिर इंद्र की कही भी वह भाव गंभीर वाणी सुनकर राजा बलि हस पड़े और देवराज से इस प्रकार बोले बलिर्वाचन अहो तो बालिष्यम इह देव गणाधिप अयुक्तम देवराज से तो कष्टमित बणि ने कहा देवेश्वर यहाँ तुमने जो मूर्खता दिखाई है वह मेरे लिए आश्चर्यजनक है तुम देवताओं के राजा हो इस तरह दूसरों को कष्ट देने वाली बात कहना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है न तम पश्यसी भृंगारम न क्षत्रमे न च ब्रह्मदत्ता नक्षति वाचभ इंद्र उस समय तुम मेरी सोने की झारी को मेरे छत्र और चवर को तथा ब्रह्मा जी की दे मेरी उस दिव्य माला को भी नहीं देख सकोगे गुहायाम याम नि तुम अमृता प्रेक्ष्यसी यदा मे भविता काल तदा तुम ताण दृक्षसी तुम मेरे जिन रत्नों के विषय में पूछ रहे हो वे सब गुफा में छिपा दिए गए हैं जब मेरे लिए अच्छा समय आएगा तब तुम फिर उन्हें देखोगे न ते तदनुप ते यशसो वह कुलश से समृद्धाथो सृद्धाथ जन्म कंथ्युमेक्षसही इस समय तुम समृद्धशाली हो और मेरी समृद्धि छीन गई है ऐसी अवस्था में जो तुम मेरे सामने अपनी प्रशंसा के गीत गाना चाहते हो यह तुम्हारे कुल और यश के अनुरूप नहीं है न दुखे दुखंते तो न प्रहेन्त चर कृत ज्ञान तृप्ता छांता संतो मनीषि जिनके बुद्धि शुद्ध है तथा जो ज्ञान से तृप्त हैं वे क्षमाशील मनीषी सत्पुरुष दुख पढ़ने पर शोक नहीं करते और समृद्धि प्राप्त होने पर हर्ष से फूल नहीं उठते हैं तम तो, तो प्राकृतिया बुद्धिया पुरंदर विकथते ही यदा हम इव भावेश तदा चदा नदीष्यसी पुरंदर तुम अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण मेरे सामने आत्म प्रशंसा कर रहे हो जब मेरी जैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी तब ऐसी बात नहीं बोल सकोगे इस श्री महाभारती शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी बलिवासोवतमवादो नाम त्रयविंशत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बलि और इंद्र का संवाद नामक दो अध्याय पूरा हुआ